गीता, सांकर अध्याय श्रीमद्भगवद्दीता अत्र अशयो न कर्तव्य पापिष्टो हि संशय कथम उच्यते इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए क्योंकि संशय बड़ा पापी है कैसे सो कहते हैं अज्ञा श्रद्धान संशयात्मा विनश्यती ना लोकोस्त न पर न सुखम संशयात्म च अश्रद्धान संशयात्मा च संस्यात्मा च विनश्य जो अज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित है जो अश्रद्धालु है और जो संस्यात्मा है ये तीनों नष्ट हो जाते हैं अज्ञाश्रद्धानो यद्यपि विनश्यत तथा न तथा यथा संस्यात्मा संशयात्मा तो पापीठ सर्वेश यद्यपि अज्ञानी और श्रद्धालु भी नष्ट होते हैं परंतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है वैसे नहीं क्योंकि इन सब में संशयात्मा अधिक पापी है कथम न अयम साधारण अपि लोकः अस्ति तथा न परो लोको न अपि तर संशयोपत्ते संशयात्म संशय चित्त तस्माद संशय न कर्तव्यः अधिक पापी कैसे हैं सो कहते हैं संशयात्मा को अर्थात जिसके चित्त में संशय है उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है न परलोक मिलता है और न सुख ही मिलता है क्योंकि वहाँ भी संशय होना संभव है इसलिए संशय नहीं करना चाहिए कस्मात कैसे योगसन्यस्तकर्माण ज्ञानसंशय आत्मत न कर्माबधन योगस्यस्तकर्माण योग योगेन योगस्ता कर्मी येन परमर्शिना धर्माधर्माख्या तम योगस्तकर्माण जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ, परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो वह योग संन्यस्त कर्मा है उसको कर्म नहीं मानते हैं कथम योग संन्यस्त कर्मा इति आहा वह योग संन्यस्त कर्मा कैसे हैं सो कहते हैं ज्ञानेन आत्मे स्व, आत्मे स्वरयिक्व दर्शन लक्षणेन संिन्न संशय यस स ज्ञान संिन्न संशय है आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है वह ज्ञान संिन्न संशय कहलाता है इसलिए वह योग कर्मा है या एवं योग कर्मा तम आत्मवंतम अप्रमत्तम गुणचेष्टारूपेण दृष्टानी कर्माणी न निबधनती अनिष्टादिपम फलम न आरंभंते हे धनंजय जो इस प्रकार योग संन्यस्त कर्मा है उस आत्मवान यानी आत्मबल से युक्त प्रमादरहित पुरुष को हे धनंजय गुण ही गुणों में बर्तते हैं इस प्रकार गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधते अर्थात इष्ट अनिष्ट और मिश्र इन तीन प्रकार के फलों का भोग नहीं करा सकते यस्मा कर्मयोगाष्ठा अशुद्धिक्षयेतुक ज्ञान संशय न निबध्यते कर्म भी च ज्ञान कर्मानुष्ठान विषये संशयवान विनश्यति क्योंकि कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतकरण की अशुद्धि का क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों से ही नहीं बंधता तथा ज्ञान योग और कर्म योग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है तस्दसंभूत ह्रिस्त ज्ञानाशीनात्मन छिव संशय योगम आति भारत तस्मा पापीठम्ञानसम भूत अज्ञावेका ह्रिस्थद बुद्ध स्थित ज्ञानाशिना शोकमोहादोषहरम सम्यदर्शन ज्ञानम तदव असी खड्ग तेन ज्ञानाशिना आत्मनः स्वस्य। इसलिए अज्ञान यानि अविवेक से उत्पन्न और अंतकरण में रहने वाले अपने नाशक के हेतुभूत इस अत्यंत पापी अपने संशय को ज्ञान खड्ग द्वारा अर्थात शोक मोह आदि दोनों का नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है वही खड्ग है उस स्वरूप ज्ञान रूप खड़ग द्वारा खेदन करके कर्म योग में स्थित हो आत्मविषय संशय से यहाँ संशय आत्मविषयक है इसलिए उसके साथ आत्मन विशेषण दिया गया है नी पर संशय परेण प्राप्तो खेतव्यता प्राप्त इति नशिष्य अत अपि आत्मविषय एव भवति क्योंकि एक का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहां प्राप्त नहीं होती जिससे कि ऐसी शंका को दूर करने के उद्देश्य से आत्मनः विशेषण दिया जावे, अतः यही समझना चाहिए कि आत्मविषयक होने से भी अपना कहा जा सकता है सूतरांग संशय को अपना बतलाना असंगत नहीं है अपि स्वस्य एवं भवती छित्वा एनम संशय स्विनाशहेतुभूत योगम सम्यशनोपाएकर्माष्ठान आतिष्ठ कुर उत्तिष्ठ इदानम युद्धाय भारत इति अतः अपने नाश के कारण रूप इस संशय को उपर्युक्त प्रकार से काटकर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग में स्थित हो और हे भारत अब युद्ध के लिए खड़े हो इति महाभारते जाभारहस्रायां चयिता वैयासिक्यामर्वणि श्रीमद्भगवीतासु उपनीतस्सु ब्रह्म नाम चतुर्थो चतुर्थ्याय